परा अपरा दो विभाग करके विद्या अपरा विद्या में सब वेद अंग आ गए अपरा विद्या उससे विलक्षण है उसमें शंका करते सांगा नाम वेदा नाम, वेदान अपर विद्यापन्यासात्ंगान अंग ही सह अंगों के साथ वेदों को अपर विद्या रूप से कथन किया गया उपन्यास कथन कर्ण से तत्पृथ कर्णाद अपरा विद्या परा से भिन्न है परा विद्या अपरा विद्या के अंदर वेद अंग आ गए उसे भिन्न है परा विद्या तत्व पृथक करनाद अपरा विद्या से भिन्न परा विद्या अलग विभाग किया गया तो वेद सब आ गए अपरा विद्या में उससे भिन्न होने से परा विद्या वेद बाह्य हो गई वेद बाह्य तया वेद से भिन्न है वेद के अंतर्गत नहीं वेद भिन्न हो गया तो ब्रह्म विद्या परा से होगी जो वेद के बाह्य है वेद के अंतर्गत नहीं ब्रह्म विद्या पर न संभवती आक्षेप थे आक्षेप करते भाष्य में नु ऋगेद आगे पृष्ठ में तेरह पृष्ठ में भाष्य में नु ऋगेदादि बाह्य तरी स कथम परा विद्या साम ऋग्वेदादि तपरा तो विद्या है ऋग्वेदादिबा ऋग्वेदादि से भिन्न है पराविद्या कथम पराविद्या विद्या से आता जो ऋग्वेद वेद से बाह्य है उसको पराविद्या कैसे कहेंगे वेद बाह्य मुख्य साधन वेद बाह्य और मुख्य साधन होगा ये भी कैसे संभव है परा कैसे कहेंगे और उसको मुख्य का साधन कैसे कहते हैं या वेद बाह्य स्मृति स्मरण थी मनुष्य में आया वेद बाह्य स्मृति तो कुदृष्टि कहती में दया वेदबाह्य स्मृतो यशकुदृष्ट सर्वास्थ निष्फला प्रेत तमोनषाता स्मृता मनुस्मृति में स्मृत वेदबा जो विस्मृत वेदबा हो वेदबाया स्मृत से अर्जित सुदृष्टिया कुत्सदृष्टि वेद विरोधी दृष्टि है ज्ञान निष्पला सर्वास्था निष्पला सौ दृष्टि कुदृष्टि वेद विरुद्ध ज्ञान वेद वाय स्मृति सब कुष्फल है व्यर्थ है प्रत्यय तमोनिष्ठा मरने के बाद कुछ फल प्राप्त नहीं होगा ता तमोनिष्ठा है स्मृता अज्ञान के अंतर्गत है अज्ञान अंतर्गत है अज्ञान अनिष्ठ है अज्ञान स्थित है इसलिए व्यर्थ है तो परा विद्या जिसको आप कहते हो भी वेद बाह्य होने से वो मुख्य साधन कैसे हो गया तो व्यर्थ हो जाएगा इति स्मृत कुदृष्टित्वाद अनुपाधेय सदर्थ कुदृष्टि होने से वेद बाह्य दृष्टि कुदृष्टि कु दृष्टि ज्ञान तो, तो ग्रहण नहीं करना चाहिए उपाधेय नहीं त्याज्य विद्या वेद बाह्य तदर्था उपनिषदाप्य ऋग्वेदादि बाह्यत्व प्रसिजत ऋग्वे विद्या पराविद्या है वेदबाह्य यदि परा पराविद्या वेदबा हो गई तदर्थना तो उपनिषदी जो वे पराविद्या का प्रतिपादक पराविद्या विद्या सा पराविद्या है जिसका प्रयोजन जिसका पराविद्या का प्रतिपादक उपनिषदे तदर्थ तो तस्यै। इमे इति तदर्थ उपनिषद तस्य पराविद पराविद्यायी पराई पराविद्या के लिए जो उपनिषद है वो ऋग वेदादि बाह्य हो जाएगा परा विद्या वेद बाह्य उनसे उसका प्रतिपादक जो उपनिषद हो वो भी वेदबाह्य हो जाएंगे यह अभिप्राय है सिद्धांत कहते हैं वेद बाह्य न पृथक न होती इनको परा विद्या को जो पृथक किया गया वेद बाह्य उनसे पृथक किया गया ऐसा नहीं है तो उसको अलग कैसी कहा पराविद्या विद्या को किंतु वैदिक सभी ज्ञान से वस्तु विषय से शब्द राशि अतिरेका अभिप्राणित ज्ञान तो परा विद्या वैदिक है वेदवाक्यजन्य ज्ञान है पराविद्या ब्रह्म ज्ञान वैदिक है वेदांत महावाक्य प्रमाण से उत्पन्न होता है और ज्ञान वस्तु वस्तु विषयवय वस्तु विषय से परमार्थिक वस्तु हे धर्मज्ञान भी वैदिक वेद वाक्यजन्य है किंतु कि वस्तुवास्तव विषयक नहीं है, धर्म अधर्म स्वर्ग आदि जितने हे द्वैत सब मिथ्या है कितु पराविद्या वैदिक ब्रह्मज्ञान ब्रह्म परमार्थिक अद्वितीय ब्रह्म विषयक हे ओ परा विद्या वैदिक ज्ञान वस्तु विषयक पारमार्थिक वस्तु विषयक है शब्द राशि अतिरिक्त अभी शब्द राशि शब्द समूह उसे, शब्द उसे भिन्न है ज्ञान शब्द से वेद है शब्द राशि शब्द समूह उसे भिन्न है परा विद्या ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान पार्थिक वस्तु विषय के प्रमाण दो प्रकार है तत्वावेदक अतत्वावेदक प्रमाण महावाक्य प्रमाण तत्वावेदक तत्व का आवेदक ज्ञापक तत्व का तत्व को ज्ञान कराने वाले प्रमाण है महावाक्य वेदांत वाक्य और धर्म वा कर्मकांड धर्म प्रतिपादन करने के लिए यजयत स्वर्ग काम इत्यादि जितने वाक्य है और लौकिक वाक्य जितने भी हो सब अतत्व आवेदक नहीं है पारमार्थिक तत्व का विषय करने वाले कोई नहीं इसलिए सारे सब वेद राशि वेद के अंतर्गत अज्ञान के अंतर्गत सब और परा विद्या यद्यपि वैदिक वाक्यजन्य है ज्ञान किंतु शब्दात्मक नहीं है ज्ञान वास्तव विषय ज्ञान शब्द राशि भिन्न इसी अभिप्राय से अभी उसको अलग किया गया सिद्धांतिकतन कहते हैं भाष्य में वेद विषय विज्ञान से विवक्षित्वाद भाष्य में आया ऋग्वेदादित अच्छा उसके पहले भाष्य में कुदृष्टित्वात्ष्फलवाद अनाद्याद जब वेद बाह्य है कुदृष्टि है निष्प मनुष्यमृति में कहा गया और निष्फल है व्यर्थ है तो अनादेय से आद आदे ग्राह्य नहीं अनुपाधेय अनादेय त्याज्य ग्रहण करना नहीं चाहिए व्यर्थ है इसका कोई फल नहीं कुदुष्टि है उपनिषदांश ऋग वेदादिवाह्य तुम से आदम परा विद्या यदि ऋग वेदादि बाह्य हो गई उसका प्रतिपादक उपनिषद भी ऋग वेदादि बाह्य हो जाएगी ऋग वेदादित्य तो पृथकर्ण मनर्थकम यदि ऋग्वेदादि के अंतर्गत है तो उसको पृथक कहना परा को व्यर्थ है तो पृथक क्या गया था ऋग्वेदादि वाह होगा अथ कथम परे थी अथ कथम परे थी एक कथम सदय हे कथम सदम अथ कथम परा पुराने पुस्तक में कथम नहीं अथ कथम परा इति परा से हुई यहां तक तो शंका उनसे सिद्धांतिकता न वेद्या से से पराविद्या शब्द से वेद्या ब्रह्मा से वेद विषय विज्ञान सेवक्षित्वा पर शे वेद्रह्म विषयक विज्ञान विवक्षित अरे वेद उपनिषद शब्दत्मक ज्ञान विवक्षित वेद विषय से उपनिषद मे अक्षर विषय हि विज्ञान यहाँ पर प्राधान्य विवक्षितम् न उपनिष्द राशि उपनिषद वेद्य उपनिषद्वार वेद जेय उपनिषद प्रमाण से कक्षर अक्षर विषय यस यहाँ तदक्षर विषय अक्षर विषय उपनिषद्वारज ब्रह्म तद्द ज्ञान तद विषय में विज्ञानम यह यहाँ पराविद्या शब्द से कही गई यह पराविद्य थी प्राधान्यने ने विवक्षितम मुख्य रूप से पराविद्या उसको कहेगी प्राधान्यने प्राधान्य कहा और उपनिषद को गौण रूप से कह दिया पर कहीं विद्या कहते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं ज्ञान ही पहले इसमें आया उपनिषद का मुख्य अर्थ तो ब्रह्म विद्या है उसका प्रतिपाद कौन से शब्द को उपनिषद कह देते हैं ग्रंथों को भी ठीक इसी प्रकार पराविद्या तो ब्रह्म विषय का विज्ञान है पराविद्या प्रधान है और प्रधान कौन से पराविद्या विद्या शब्द से कहें उपनिषद कह देते तो गौण प्रयोग हो तो कोई आपत्ति नहीं मुख्यतः ब्रह्म विषय का ज्ञान परा विद्या है वो शब्द से भी न है न उपनिषद शब्द राशि उपनिषद शब्द राशि को मुख्य रूप से पराविद्या कही जाती पराविद्या तो ज्ञान है और वेद शब्द से ज्ञान नहीं शब्द लेना वेद शब्द ने तो सर्वत्र शब्द राशि विवक्षित हो सर्वत्र वेद शब्द से ज्ञान वेद ज्ञान का साधन वेद है ब्रह्म एक परब्रह्म एक शब्द ब्रह्म ऐसे भी कहा जाता है शास्त्र में परब्रह्म तो शुद्ध ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म है वेद ज्ञान का साधन तो वेद शब्द से शब्दात्मक लिया जाता है शब्द राशि शब्द का समूह विवक्षित है शब्दराशि वेद का ज्ञान हो जाने से ब्रह्मज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं है। नही ये शब्दराशि अगमें यम गुर्व अभिगमनालक्षण वैराग्य नाक्षरादिगम संभवती पृथकर्ण ब्रह्म विद्याया विद्या कथन चेत शब्दराशि अतिगमें शब्द का ज्ञान हो जाने पर भी। सारे वेद उपनिषद अंगों के साथ सब ज्ञान हो जाए शब्द राशि वेद है वेद सारे शब्द राशि अंग अंगों का भी हो जाएगा छह अंगों के साथ सारे वेद का ज्ञान हो जाने पर भी अक्षर ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है यत्ना अंतर मंत्र है ना अन्य यत्न के बिना खाली शब्द अर्थ ज्ञान हो जाएगा इतने मात्र से नहीं है शब्द से अर्थ ज्ञान होता है कहीं के अर्थ में यथार्थ ज्ञान होता है सारे शब्द का ज्ञान अर्थ ज्ञान हो जाए गुरु अभिगमन आदि लक्षण वैराग्यम चंतरेण गुरु अभिगमन यही यत्ना अंतर है अन्य यत्न वेद अध्ययन करने के लिए आचार्य कुल में जाकर के अध्ययन करते हैं अंगों का ज्ञान होता है अध्ययन बहुत करना पड़ता है सब होने के बाद भी ब्रह्म ज्ञान के लिए मुमुक्षु को तद गुरु में अभिगचित है जो गुरु अभिगमन ये ज्ञान प्राप्ति के लिए तद पहले जो जाते हैं वो तो वेद शब्द अर्थ ज्ञान सब कुछ है किंतु पारमार्थिक ब्रह्म ज्ञान के लिए वैराग्य भी चाहिए जो इसे कहते कि शब्द शास्त्र पढ़ा दिया तीन साल पाँच साल दन, कितने में सब पढ़ा दिया उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं वही ज्ञान हो गया क्योंकि ब्रह्म यशाख्यात अपरिच्यात ब्रह्म ऐसा यदि हो जाए तो वैराग्य की क्या आवश्यकता है खाली शब्द से अर्थ समझा देने से ज्ञान हो गया तो वैरागी की आवश्यकता नहीं बहुत विश्वविद्यालय में बहुत बहुत पढ़ते हैं कोई वैरागी की आवश्यकता नहीं वेदांत ही पढ़ते हैं वैरागी की आवश्यकता नहीं तो वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होगा भगवान भाष्यकार कहते हैं तो ये वैराग्य आवश्यक स्वर शास्त्र में कहा गया केवल भगवान भाष्यकार का वाक्य नहीं इसलिए शब्द अर्थ ज्ञान होने के बाद भी अक्षर अधिगमन संभव नहीं होता है वैराग्य के बिना तो वैराग्य गुरु अभिगमन अंतगुण शुद्धि वैराग्य होने पर ही ज्ञान होगा इति थी पृथक कर्ण ब्रह्म विद्या पराविद्य कथन होनी चाहिए थी ब्रह्म विद्या को अपराविद्या से पृथक करना वेद से भिन्न कहना और इसको पराविद्या कहना इसीलिए है ये विशेष ज्ञान है शब्द अर्थ वेद अंग ज्ञान हो जाने पर भी ब्रह्म ज्ञान के लिए विशेष साधन चाहिए श्रवण मनन निधि आसन वैराग्य होने पर निरंतर निष्ठा ब्रह्म से स्थिति ये प्रयत्न करने से ही ज्ञान हो, होगा साधारण शब्द अर्थ ज्ञान होने मात्र से नहीं है परा, परा दो विद्या होगी परा यह तद अक्षर ये पंचम यथा विधि विषये अनेक विषय कर्दनेककार वाक्यालाद अनुर्थस्तोत्रादक्षण न तथे परीकाम कर्मज्ञा विलक्षण च पृथकर्ण में भी तो परा, परा अपराविद्या से पृथक करके जो कहा गया और एक हेतु है कर्म ज्ञानात विलक्षण तो अभिप्राय न कर्म का भी कर्मकांड पढ़ने से ज्ञान होता है तो कर्म ज्ञान से विलक्षण है पराविद्या विद्या अभिप्राय से भी, भी उसको पृथक है यह यथा भाष्य में यथा विधि विषय विधि विषय विधि का विषय कर्म है कर्त्रादि आदि अनेक कारक उपसंहार ज्ञान अन्यत्र अर्थ वाक्यालाष्ठे अर्थस्त अग्निहोत्रादीलक्षण वेदवाक्यश्रवण कण से ज्ञान हुआ काम आदि या करने के लिए करता है यजमान आदि से आदिश्त्वर्ण द्रव्य देवता मंत्र करके अनेक कारक उपचारद्वारण अनुषे अनें कारपसारेलन स्वयं कर्ता है अहावनीय जो होती अग्नि आदि अधिकरण है आदि आदिकरण है देवता संप्रदान है ये सब विभिन्न कारक मिल करके मिला करके कार्म कर्म, कर्म अनुष्ठान होता है अनेक कारक उपसार मिलन करके अनुष्ठान कर्म करना कव वाक्यात ज्ञान कालाद अन्यत्र वे गुरुकुल में रह करके वेदाध्ययन करते यजेत स्वर्ग कामादि वाक्यात ज्ञान हुआ ज्ञान काल से अन्यत्र आगे जिस अवस्था में गृहस्थ अवस्था में गृहस्थाश्रम में जा करके कहीं पत्नी आवश्यक है आज्ञा कर्म करने के लिए पत्नी साथ में रहने पर ही कर्म कर सकते हैं एक हवन आदि करने के लिए घृतव को रखे तो वो पत्नी अब अवेक्षितम आज्यम भवती घृत पत्नी उसको थोड़ा उसके सामने दिखा देंगे थोड़ा उसको देख देंगे इतने संस्कार हुआ वो उद्देश्य महिला हो तो साफ करना ऐसे तो कोई भी कर देगा किंतु इतने मात्र अर्थ ले कर के पत्नी को नहीं देखा तो क्या हो गया अपने आप देख लो नहीं चलेगा सूती कहती पत्नी अपेक्षित माज्यम भवती पत्नी को दिखाने के बाद उससे जैसे बेन प्रोक्षति धान रखा गया इतने पानी छिटा डाल दिया कोई क्या हो गया पानी नहीं डालने से क्या होता पानी डालने से क्या हो गया दिखता कुछ किंतु उसको प्रोक्षण करने पर ही उसी वि से तंडुल पुरुरा बनाएंगे तो फल मिलेगा तो नहीं होगा इसी प्रकार ये वो धीरे को पत्नी को देखाना है खाली उसको देखा देना है इतने मात्र उसके बिना कर्म करेंगे तो फल नहीं मिलेगा जैसे विधान किया गया तो कहीं पत्नी की आवश्यकता है धनादित आवश्यकता है अनेक कारक उपसंहार करके वाक्यार्थ ज्ञान तो हो गया वेद अध्ययन काल में आगे जा करके अनुच्छेय अर्थो अस्थि अनुश्चेय अर्थ है क्या करेगा अग्निहोत्रादि लक्षण अग्निहोत्र नित्य कर्म कुछ याग आदि कर्म करना पड़ेगा आगे जाकर के वाक्याथ ज्ञान के पश्चात कुछ अनुष्ठ है न तथा ही है विद्या विषय पर विद्या विषय में वाक्यार्थ ज्ञान के बाद कुछ करने का नहीं श्रवण मनन करके वाक्यर्थ का ज्ञान सो वाक्यार्थ का ज्ञान तत्वशादि तो महावाक्यार्थ ज्ञान लगता है तत्वसी सुनते ही वाक्यर्थ ज्ञान हो गया तत्कार ब्रह्म तुम का तो तुम जीव असी का तो हो वाक्याथ ज्ञान हो गया तुम ब्रह्म हो वाक्यार्थ ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है वेदांत प्रमाण से ज्ञान होता है वाक्याथ ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जिसे सामान्य लौकिक वाक्य सुनकर के यजित स्वर्ग काम सुन करके जो स्वर्ग चाहता है याग करे या वजीवम अग्निहोत्रम जो है तो क्या या अग्निहोत्र हवन करे लौकिक वाक्य नद्या स्रे फलानी सन्ती कुछ भी शब्द कहन से अर्थ ज्ञान होता है इसी प्रकार महावाक्यर्थ सुनकरे महावाक्यर्थ बोध बोध का अर्थ ज्ञान वही ब्रह्म ज्ञान है होगा महावाक्य प्रमाण से शब्द के प्रमाण है शब्द सुनकर एक अर्थ ज्ञान होता है तो तुम ब्रह्म हो ये महावाक्य अहम ब्रह्म में ब्रह्म हूँ और सुनने पर अर्थ ज्ञान तो होता है मैं ब्रह्मा हूँ तो फिर और मनन करना निधिहासन करना वैराग्य क्या जरूरत है तुम ब्रह्म हो तत्व तो तो से महावाग्य का अर्थ उसको सुनना समझने समझाने के लिए समझने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है, है? विश्वविद्यालय में पढ़ते सब कुछ खाते पीते है सिगरेट पीते है डालो और भी क्या खाओ पिओ कुछ करो पढ़ते परीक्षा देकर वो हो जाते हैं बड़े बड़े उपाधि लेते हैं पढ़ाती भी है उसके लिए वैरागी की आवश्यकता है और यह वेदांत वाक्य तुम ब्रह्म हो तत्व तो तीन पद उसके अर्थ तो जाने के लिए क्या वैरागी चाहिए समझ आएंगे तुम ब्रह्म हो कहीं पूछो तुमको कुछ ज्ञान हुआ नहीं बताओ तत्व तो में सुन करके हुआ अरे जो ज्ञान हुआ यथ साक्षात अपरक्षात ब्रह्म वो अपरक्ष ज्ञान है क्योंकि ब्रह्म अपरक्ष है और दूसरा क्या ज्ञान और कुछ करने का ही नहीं सुन से ज्ञान हो गया अलगता है बड़ी अच्छी बात है क्योंकि पहले हमको मालूम नहीं था अ तत्व में सुनने पर तो कुछ ज्ञान तो हुआ ही जरूर जो ज्ञान हो अभी अपरक्ष क्योंकि ब्रह्म का ब्रह्म का जो ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान है ब्रह्म अपरुक्ष है परोक्षा नहीं है अपना स्वरूप है और उसको क्या देखना कहाँ दिखाना क्या करना समझ आए तुम ब्रह्म हो समझ आता ना नहीं और किसका ज्ञान चाहिए कहाँ ढूंढना है तुम ही ब्रह्म अब क्या करना है हम ब्रह्म बहुत अच्छा है किंतु जो शांति प्राप्त होनी चाहिए ब्रह्मज्ञान होने पर वो यदि प्राप्त हो जाए तो आशा है आज जीवन भर हमारा प्रवचन सुनते रहो मनन निधि ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है और कुछ करने की जरूरत नहीं ये नहीं है यदि ऐसे ज्ञान को ब्रह्मज्ञान कहेंगे तो इतने साधारण चतुर्श संपन्न की आवश्यकता क्या है इतने उपनिषदि के गीता आदि प्रकरण तो पढ़ाने की आवश्यकता क्या है केवल एक के महावाक्य बताओ कोई किसने कहा नहीं लक्षणा बतानी पड़ती लक्षणा बताए थे कितने दिने लगे कितने लगेगा लक्षणा बताए फिर एक घंटा में लक्षणा बता देंगे जर लक्षण जहर लक्षण भागते आलक्षणा त्वम तो पदार्थ तत्व पदार्थ तत्वबोध तत, तो का पूरा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं थोड़ा सही हो जाएगा यही उपदेश कर तत्वमसी तो उसको लक्षण करने बता दिया एक सप्ताह का ले लो ज्यादा दिन की क्या जरूरत है फिर तो आगे उत्तर नहीं मिलेगा किंतु खंडन करने के अच्छा लगता है ऐसा नहीं वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता है मनोन निधि आसन का विधान किया गया बृहदारण्य स्पष्ट है भगवान भाष्यकर भी कहते मनोन निध्यासन की आवश्यकता इसे क्या सिद्ध होता है तत्व कहने पर जो सुनने में आया वो वाक्यार्थ ज्ञान नहीं है लगता है वाक्यार्थ ज्ञान किन्तु वाक्याथ ज्ञान नहीं है उसको वाक्यार्थ ज्ञान भी कहते हैं समझदार व्यक्ति भी कह देते हैं तो वन्नी ना सिंचेत उसी वाक्य सुनकर जो अर्थ ज्ञान होता है वनी वन्नी के द्वारा वन्नी मालूम है अग्नि मालूम है उससे सेचन पेड़ पौधा है उसको गिला करो सेचन करो सेचन मतलब फेंक देने का नहीं गीला करो पानी से बनी के द्वारा सबको गीला कर दो पेड़ पौधे सूख गए हैं से सूखते समय वही लेकर के उसमें डाल दो जो गिला हो जाएगा ना <laughs> तो शब्दार्थ वा वनिना सिंचेत दोनों पदार्थ का ज्ञान हो जाने पर वाक्यर्थ ज्ञान हो गया ये तर्क थोड़ा पढ़ने पर पता चलता है कि वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होता है जो ज्ञान हुआ पदार्थ ज्ञान हुआ वन इस शब्द का अर्थ ज्ञान हो गया सिंचित इस शब्द का अर्थ ज्ञान हुआ किसको कह दिया वनी ना शिष्य दौड़ चला गया बनी जी वहां रास्ते से फिर वापस आया बन्नी से कैसे गीला करेंगे सुनते ही बनना से समझा समझा गया यदि समझा कर बनी लेकर फेंक दे तो क्या पौड़ पे पेड़ पड़, पड़, पेड़ पौधे सुख रहे थे अब बनी डाल दो अच्छे तरह से जल जाएगा मच्छर भाग जाएंगे बोलो बगीचा <coughs> तो खत्म हो जाएगा फिर वापस लेते बनने के सिंचन करना वह क्या पदार्थ का बोध हुआ तो बोध नहीं हुआ वाक्यार्थ बोध होने के लिए योग्यता होनी चाहिए वहनी में से करणत्व सेचन गीला करने का सामर्थ्य हो तो वन सिंचेते सिंचेत वाक्यर्थ बोध होगा योग्यता नहीं उनसे बोध नहीं होता है इस प्रकार तत्वों में सिखाने तुम ब्रह्म हो मैं तो ये परिचन्न देह को हम मैं मान कर बैठा है ब्रह्म व्यापक है तुम ब्रह्म हो इसी प्रकार बोध होता है जैसे कोई आया भीखमगा उसके बोल तुम सम्राट हो तुम तुमको कई को, कोई को, को, रोग डॉक्टर वैद्य के पास गया वैद्य बोलता तुम्हारे में कोई दुख नहीं है सुनकर ज्ञान हो गया खुश हो जाओ कोई बता दिया तुम राष्ट्रपति हो बस खुश हो जाओ ज्ञान हो गया ना नहीं हो गया जैसे तुम राष्ट्रपति हो सुनने पर ज्ञान हो जाता है लाभ हो जाता है ऐसे तुम ब्रह्म हो सुनकर ज्ञान हो गया वो ज्ञान ब्रह्म वास्तव ज्ञान नहीं है शब्दार्थ बोधवा तुम तम पद का तत्पद का अर्थ ज्ञान हो जाने पर भी दोनों में एकता के अ तव पद का लक्ष्य तो सुन लिया कंठस्थ कर लिया तो भी उसका ज्ञान होना चाहिए ये देहादि से विलक्षण कोई चेतन में हूं देहादि से विलक्षण कोई चेतन में हूं यह, या मैं देहादि से भिन्न कोई चेतन में हूँ कोई मैं वो मैं ब्रह्म उधर दिखाएगा मैं ब्रह्म पर तो मैं अरे उधर दिखाते समय मैं कहते समय में अहम बुद्धि इधर में उधर ब्रह्म ये वाक्यार्थ बोध होने के लिए त्वम पदार्थ तत्पदार्थ का संशय विपर्य रहित ज्ञान पहले होना चाहिए यदि त्वम पदार्थ तत्पदार्थ का संशय विपर्य रहित ज्ञान नहीं है तो वाक्यार्थ बोध होता ही नहीं ये भगवान भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र में आवृति रसकृत उपदेशा इस सूत्र में कहा है उसको सा नहीं समझने वाले भ्रांत भ्रामक ऐसे बता देते सुनने पर ज्ञान हो गया ऐसा नहीं वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता है ये आवश्यक है इसलिए शब्द सुनकर जो ज्ञान हुआ उसे विलक्षण है विलक्षण का अर्थ आगे कोई दूसरा ज्ञान होगा नहीं उसी ज्ञान में जो अहम अस्मीय ज्ञान होता है देहादि अनात्मा को मिला कर के ज्ञान है अनात्मा को हटा कर के ज्ञान होना चाहिए घाटो अस्थि कहते समय भी सदरूप से ब्रह्म का ज्ञान है किंतु उसमें अनात्मा को मिला करके घटों को मिला करके ज्ञान है अहम शब्द कहते समय ब्रह्मत तो है ही सर्वम खलु इधम ब्रह्म घट पटा दी जो दिखता है सो ब्रह्म ही है किंतु ब्रह्म अधिष्ठान सदरूप और अनात्मा को मिला करके हम कहते हैं अनात्म को छोड़ कर देना अनात्मा में अनात्म को छोड़ कर ज्ञान हो अहम ब्रह्म ज्ञान में और अहम मनुष्य ज्ञान में यही भेद है दोनों में आम मनुष्य को अहम ब्रह्म को चेतन तय ही चेतन कहाँ नहीं सर्वत्र है चेतन का तो ज्ञान है ही किन्तु मनुष्यत्व मनुष्य के साथ तादात्म्य करके ज्ञान है अहम ब्रह्म ज्ञान में कोई अनात्मा का भान नहीं होता है जब तक अनात्मा का भान होता है तब तक आम ब्रह्म ज्ञान है ही नहीं शब्द से कहते पदार्थ बोध होता है वाक्यात्थ बोध नहीं होता है अहम शब्द का लक्ष्य शुद्ध चैतन्य ब्रह्म शब्द का तो वही है ऐसा निश्चय होने पर आम और ब्रह्म दो अर्थ नहीं है एक ही चैतन्य है ऐसे ज्ञान हो बोधे इसलिए वेदार्थ ज्ञान हो जाने पर वो वाक्यादि के बिना अक्षर ज्ञान नहीं होगा इसलिए अलग आ गया ब्रह्म विद्या परा विद्या कहाँ से चल रहा था वाक्या अग्निहोत्र आदि कर्म करना पड़ता है किंतु ब्रह्म ज्ञान होने पर वाक्याथ ज्ञान समकाले वत्तु परिवर्षित होती वाक्याथ ज्ञान होते ही समाप्त तो हो गया वाक्यार्थ ज्ञान का अर्थ नहीं पदार्थ ज्ञान खाली पदार्थ नहीं वाक्यार्थ ज्ञान है जब हो जाता है शुद्ध चिद्रपखंड ब्रह्म विषय का ज्ञान है वो संसर्ग अनवगाही, संसर्ग के संबंध लौकिक वाक्य में ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त जितने वाक्य सब में एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ संबंध वन्य पदार्थ का सेचन के साथ संबंध से कर्णत्व ये संबंध ज्ञान को वाक्या कहते हैं और ब्रह्म ज्ञान कोई पदार्थों का संबंध नहीं है वाच्यार्थ है तव पद का अर्थ तत्पद का अलग लक्ष्यार्थ एक ही है किसी पदार्थ का संसर्ग नहीं संसर्ग को संबंध को विषय नहीं करने वाला ज्ञान संसर्ग अनवगा ज्ञान होता है वाक्यात ज्ञान अहम ब्रह्म शब्द तो अहम अलग ब्रह्म अलग लक्ष्यार्थ एक ही है एक ज्ञान वाक्यात ज्ञान उसका ज्ञान होते ही समकाले व तु निष्पन्न हो गया और कुछ करने का नहीं अहम ब्रह्म ज्ञान जिसको अपरिचय ज्ञान कहते अथवा दृढ़ अपरक्ष कहीं कहते वो ज्ञान होते हो गया आगे कुछ करने का नहीं इसको होने के लिए मन निधि की आवश्यकता है ज्ञान होने के बाद तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है घट बन जाने के बाद उसे पानी रखने के लिए दंड चक्र कुलाली की आवश्यकता है घट उत्पत्ति के लिए आवश्यकता नहीं दंड चक्र कुलाली की उत्पत्ति के लिए आवश्यकता है उत्पत्ति के बाद वो कारणी की आवश्यकता नहीं ब्रह्म ज्ञान वाक्यर्थ ज्ञान के लिए मनन निधित आवश्यक है वाक्यार्थ ज्ञान यदि हो गया उसके बाद किसी की आवश्यकता नहीं है वो ज्ञान स्वयं में ज्ञान होते ही और ज्ञान निवृत्ति होती है केवल शब्द प्रकाशित अर्थ ज्ञान मात्र निष्ठा व्यतीत अभाव ब्रह्म ज्ञान है केवल शब्द प्रकाशित अर्थ शब्द से प्रकाशित अर्थ वाच्यार्थ में विरुद्ध होता है तोम पदार्थ अल्पज्ञ जीव संसारी जन्म मरण वाला तत्पदार्थ सर्वज्ञ जगतकर्ता दोनों के एक होंगे यही विरोध होने से वाच्यार्थ को छोड़कर लक्षार्थ लेना पड़ेगा लक्षार्थ लेकर शब्द से प्रकाशित है जो लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ नहीं लक्षार्थ ज्ञान ब्रह्म ज्ञान मात्र निष्ठा ब्रह्म ज्ञान मात्र निष्ठा उससे व्यतिरिक्त अभावात उस निष्ठा से अतिरिक्त कुछ करने का है ही नहीं ज्ञान हो गया तो समाप्त हो गया मन टिप्पणी में दिया है निष्ठा व्यतिरिक्त अभावात का अर्थ कोई कोई समझते शब्द से अर्थ सुन लिया उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं मनन निध्यासन की आवश्यकता है ये नहीं मनन निधिध्यासनाभ्याम ब्रह्मात्मिक ज्ञान निष्ठे व संपादनिया न अन्यत कर्तव्य मिति भाव तो वाक्याथ ज्ञान के बाद कुछ करना नहीं वाक्याथ ज्ञान कौन है मनन निधिध्यासन अभ्याम उसके पहले शवर्ण किया आखिर मनन निध्यासन कर्ण से ब्रह्मात्मिक ज्ञान निष्ठा ब्रह्मात्मा एक अहम उसमें संपादने संपादन करना अन्य कुछ करने का नहीं है तस्माद सभी विद्याषण सविशेषण न अक्षरण विशिन्षि इसलिए यह पराविद्या क्या विशेष करके परा विद्या क्या है बताते हैं सभी विशेषण न सविशेषण न विशेषण ही स परा विद्या को अक्षरण अक्षर हैा विद्या अक्षरण विशीनष्टि पराविद्यां पराविद्यां परा विद्या अक्षर से अक्षर ज्ञ ज्ञेय है, अख्षेर है ज्ञान ज्या का विशेषण विषय हो जाता है तो विषय से विशिष्ट करके विद्या को कथन करते हैं आगे मंत्र के द्वारा यदृश्य मग्राह्य मगोत्रम अवर्णम अचक्षु तद पणिपा पाणीपादम नित्यं नित व्यभुम सर्वगत ससूक्ष्म तद व्यय यदूतोनी परीपश्य धीरा यदृश्यम अग्रह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षसूत्र तदाणीपादृश्यम तद अदृश्यम अदृश्य का विषय नहीं है अग्राह्य का विषय नही अगोत्र गोत्र अन्वयमूल किसी के साथ कोई संबंध नहीं अवर्णन वर्ण द्रव्यधर्म कहेंगे वर्णन द्रव्यधर्मरहितूलत्वादिधर्मरहित अचक्षुष्त्र चक्षुष्त्रित पाद आदि रहित, नित्य हे विभुहे व्यापक सर्वगतम, अत्यंत सूक्ष्म अव्यय विनाशरिता भूतानाधीरा पिपति धीर विवेक लोग उसको जानते हैं भाषे में अदृश्य का अथ अदृश्य ज्ञानेंद्रिय का विषय नहीं सर्वेशा बुद्धिंद्रिया अगम्यमित बुद्धिंद्रि अगम्य ज्ञान अदृश्य अदृश्य टिप्पणी ध्या दृक्स दृक्ष वृत्ति फलिता चीत अदृश्य है ज्ञानेद्रि का विषय दृश्य नहीं है यत ये पक्ष्यण बुद्धो संहृत्य सिद्धवत परामृशति यद वक्षमानं आगे कहेंगे अदृश्यवादी विशेषण कर उसको बुद्धि में रे कहते यद अदृश्यम अदृश्य का तो अदृश्यम सर्वेश बुद्धिंद्रिया अगम्य बुद्धिंद्रिया का अगम्य दृश्य वही प्रवृत्त से पंच इंद्र द्वारा क्या दृश्य ज्ञान वही प्रवृत्त होता है पांच इंद्रिय के द्वारा टिप्पणी में दिया है दृश्य पाँच नंबर टिप्पणी में वृत्ति चीत इत्य दृश्य ज्ञान वृत्ति चेत वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य वन्य नहीं हो गया इसके पहले तीन नंबर में अदृश्यत्वादि विशेषण कर अदृश्यम चार नंबर विद्या दृक् अदृश्य का प्रति प्रति प्रति प्रति प्रत तो दृक अभिषय दृक ज्ञान दृक्ष का अभिषम होता है वृत्ति फलिता चित्त वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य पल उसका अभिषय वृत्ति का विषय ब्रह्मा ब्रह्म वृत्ति प्रतिफलित चित्त के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है स्वयं प्रकाश है यह तद अदृश्यम अदृश्यम बुद्धिंद्रिय का प्रत विषय नहीं दृष्टि चेतना, अंतकरण वृत्ति बाहर जाती है इंद्रिय के द्वारा अग्राह्यम का अथ कर्मेन्द्र विषय में दे तथ ग्राह्य ग्रहण हाथ ग्रहण नहीं होता है किसी कर्मेन्द्रिय का विषय नहीं अगोत्रम गोत्रम का अथ अन्वय मूलम इत अन्थान्तरम गोत्रम अन्वय मूलम पर्यावाचक है अविद्यम गोत्रम यसे अगोत्रम का इसका अन्वय मूल किसी के साथ ही नहीं उसका कोई कारण ही नहीं नहीं थे थे थे थे ने ने तो सब मूलम अस्थ ये न्यूतम से उसका मूल कोई कारण होता उससे संबद्ध होता है अगोत्तर में क्या आ गया अवर्णम वर्ण्यंत वर्णा हाँ द्रव्य धर्म स्थूलत्वादय शुक्लत्वादय वर्ण्यंते जिनके द्वारा वर्ण्य विशेषणत्व संपद्ध थे विशेषण उससे कथन किया जाते वर्णा द्रव्य के धर्म स्थूलतः सूक्ष्म तो ह्रस्वत्वादि अथवा शुक्लत्वादि ये भी वर्ण है अवदम वर्ण से तदवर्णम अक्षर जिसमें शुक्लवादर्मे ओ अवर्णे अक्षर ब्रह्म अचक्षुषत्र चुष्च च चक्षुषत्रे नाम कर्णे सर्वजंतुना तदुसोत्र चक्षुषत्र दो कर्ण श्रोत्र सेब्दग्रहणों चक्षुष्रहणों नम विषे करने नाम रूपे विषय यु चुसूत्रो ते, ते चुसूत्रे सर्वजंतुरा अनेक्षुसूत्रे यस्य जिसके विद्यमान विद्यमे नहीं तद अचक्षुसूत्र चक्षुषत्रहित यदि इत्यादि ठीक है मे हाँ अप्राप्त प्रतिषेध प्रसंगात न प्रधान पर तो भी संकन ये जो यत तो अदृश्य में इत्यादि कहने पर सांख्य लोग कह यही प्रधान कहा गया प्रधान तो दृश्य नहीं होता है अग्राय है कोई इसका मूल कारण कोई है ही नहीं चक्षुषत्र है ही नहीं ये सब कुछ उसका रहता है ये प्रधान पर को है तो कहते अप्राप्त प्रतिषेध प्रसंगात जो चक्षुषत्र आदि का निषेध किया ये अपनी पानीपाद का निषेध किया पहले प्राप्त हो तो निषेध करेंगे ये प्राप्त नहीं तो निषेध करेंगे तो अप्राप्त प्रतिषेध प्रतिषेध प्रति होता है प्राप्तस्य, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता है तो यहाँ अप्राप्त प्रतिषेध प्रसंग होगा यदि प्रधान परक मानेंगे प्रधान मित्र चक्षुषत्र आदि जड़ है चक्षुषत्र हाथ पाद आदि की प्राप्ति नहीं तो निषेध क्यों करना इसलिए यह प्रधानपरक निशाख्यक तो, प्रधानपर केशंका नहीं करना इसलिए क्यों यहविद इत्यादि चेतनावत्वेषण प्राप्त संसारिणमे चक्षुसूत्रादि भी कर्णर अर्थ साधक तद यहां वार्यते तो पानी का निषेध किया गया प्रधान में प्राप्त नहीं है तो ब्रह्म में कैसे प्राप्त है ब्रह्म को कहा यह सर्वज्ञ सर्वविधि कहा गया वो सर्वज्ञ सर्वविधि सामान्य रूप से जानने से सर्वज्ञ विशेष रूप से जानने से सर्वविधि ऐसे कहा गया तो सर्वज्ञ होता है तो चेतनावत्व विशेषण तो चेतना उसमें जानने वाला चेतना होता है जड़ तो नहीं जानता है तो ब्रह्म में चेतनावत्व तो विशेषण देने से जिस प्रकार संसारी जानते चक्षुषत्व के द्वारा चक्षुसोत्र आदि इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है इसी प्रकार ब्रह्म को भी संसारी नाम चक्षुसोत्र आदि भी करणिर अर्थसाधकत्व प्राप्तम क्योंकि चेतन है चेतन संसारी जीव चक्षुसोत्र आदि इंद्रिय के द्वारा अर्थ विषय का ज्ञान उनको होता है तो ब्रह्म सर्वज्ञ है चेतन है तो उनको भी जो सर्वज्ञ तो अर्थसाधकत्व सामर्थ्य संसारी नाम यथा संसारी नाम जीवाना चक्षुसूत्रादिकरण से विशिष्ट होकर के अर्थ साधक तो अर्थ ज्ञानजनक होता है अर्थ प्रकाशक होता है तद तो यह इसी प्रकार ब्रह्म में भी प्राप्त होता है चक्षुसूत्र आदि चेतन होने के कारण तद तो यह अचक्षुसूत्र वार्यते अचक्षसूत्र कह करके चक्षुसूत्र आदि नहीं है तो प्रधान में किन्तु चक्षुसूत्रादि की प्राप्ति ही नहीं निशेद करना व्यर्थ होगा ब्रह्म में प्राप्त क्यों क्योंकि वो सर्वज्ञ है सर्वविद चेतन है चेतन संसारी जिस प्रकार इंद्रिय के द्वार प्रकार से अर्थ को ग्रहण करता है ब्रह्म भी चेतन होने के कारण इंद्रिय के द्वारा तो ज्ञान होगा ये प्राप्त है उसका निषेध किया अचक्षु सूत्रम अपनीपादम का चक्षु सूत्र के बिना कैसे ज्ञान होता है सर्वज्ञ सर्वविद इसलिए श्रुति कहती श्वेता क्षेत्र में आया पश्चात चक्षुशत्र नोत्य कर्ण अच्छुषा पश्य चकु नहीं होता है जानता है अकर्ण शुण्ति कह करके तो तो नित्य ज्ञान वाणी इंद्रिय इंद्रियजन्य ज्ञान नहीं इंद्रिय की आवश्यकता नहीं पानी पादम पानी पाणीपाद हाथ पैर रहित पाणीपादम अविद्यम है पाणीपाद्य कर्मेंद्र रही, कर्में रही तत्त केवल हाथ पात दुर्ण क्रिय नहीं कोई कर्मेंद्रिय नहीं ज्ञानेन्द्रिय नहीं कर्मेन्द्रिय नहीं यतव अग्राह्यम अग्राहको तो नित्यम अविनाशी अग्राह्य पहले का अदृश्यम अग्राह्यम और पाणीपाद कर्मेंद्र नहीं ग्राहक नहीं ज्ञानेन्द्र नहीं तो ग्राहक नहीं अग्राह्यम अग्राहक च अदृश्यम अग्राह्य ज्ञानेन्द्र कर्मेन्द्र का विषय नहीं वो उसका ज्ञानेन्द्र कर्मेंद्रिय भी है नहीं ग्राह्य ग्राहक नहीं अतो नित्यम नित्य अविनाशी है पर परिणत कुछ नहीं होता है इसे नित्य दिया अतः अन्वय मतांतरण आकाशादि बहुत इग्नोर हाँ ग्राह्य मग्राहक ब्रह्म नित्यम अग्राह्यवाद्राहक अग्राहकवाद व्यति मतांतरण आकाश आकाशभवत आकाश जैसे ग्राह्य ग्राहक नहीं होता है नित्य है न्यायमत के अनुसार इसी प्रकार ब्रह्म ग्राह्य नहीं ग्राहक नहीं इसलिए नित्य है वेदांत न्याय मत के अनुसार आकाश दृष्टान्त और वेदांत मत के अनुसार अनुमान होगा ब्रह्म अग्राह्यम अग्राहक नहीं नित्यम अविनाशी चग्राह्यवाद ग्राहक अग्राहकवाद दृष्टान्त क्या मिलेगा व्यतिरेक घटाधिपत घट ग्राह्य हे ग्राहक ब्रह्म अनित्य घट अग्रह्य अग्राहक नहीं ग्राह्य और ग्राहक घटादि अनित्य है ग्राह्य और ग्राहक ब्रह्म अग्राह्य अग्राहकों ने अनित्य नहीं है नित्य है इसे अनुमान हो जाएगा सिद्धांतिक अनुसारे व्यक्ति <coughs> की व्याप्ति दृष्टान्त क्या होगा सिद्धांतिक अभिप्राय से घटादि विभूम विविधम ब्रह्मादि प्राप्त प्राणी भेदे भवती थी हो प्रसंभ संज्ञाया विभू से डू विभू विधि नहीं ग्राहक नहीं होगा हाँ अन्य तरह हो जाएगा केवल ग्राह हो जाएगा ग्राहक अन्य तो नहीं होगा ग्राहक ग्राहक होगा तो धारक हो जाएगा जल का धारण करता है कर्मेन्द्र सिद्धांत है जल का धारण करता है <laughs> ब्रह्मादि स्थावरांत प्राणी वेदेर भवती थी विभु विधि विविध अनेक प्रकार ब्रह्मा से लेकर स्थावर तीर्ण तक सब हो जाता है पेड़ पौधे आदि सब कुछ सर्वगतम व्यापकम आकाशवध सुसूक्षम व्यापक है आकाश के समान सुसूक्षम है शब्द आदि स्थूलत्व कारण रहितत्वाद शब्द एक उसके बाद स्पर्श दूसरा उसके बाद रूप ये सब स्थूलत्व का कारण है ब्रह्म में स्थूलत्व का कारण आकाश में स्थूलत्व का कारण शब्द स्पर्श आदि नहीं है किंतु है शब्द ब्रह्म में शब्द भी नहीं है और स्पर्शादि ब्रह्म में रूप कुछ नहीं आकाश में एक शब्द है वो भी नहीं है शब्द आदि स्थूल तो कारण उनसे अत्यंत सूक्ष्म आकाश से भी सूक्ष्म शब्दाद ही आकाशवायु आदिना उत्तरोत्तर स्थूलत्व कारणी तदभावात्सूक्ष्म आकाश से लेकर आकाशवायु आदि में स्थूलत्व कारण शब्द स्पर्श वो आकाशे भी सूक्ष्म है स्पर्श रूप रगंध नहीं होने से और आकाश भी सूक्ष्म है ब्रह्मा शब्द भी नहीं तदभावत सूसूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म किंच तदव्यय उत्तरधर्मवादव न व्यती थे अव्यय अभ्यय उतरधर्म्वाद उतम सूक्ष्मने से विकार प्राप्त नहीं करता है न वेद विकार अवयवा न लक्षण व्यय संभव शरसे वनंग निरव अवीमे अंगास्सी अनंग निरव हे स्वांग लक्षण अपने नाश अंगनाश नाश रूप व्यय न संभव यहाँ शर्ष से का तो होता है नश सरस अवयव क्या उसका अंग अपचय अंग नष्ट होता है किंतु इसका निरवय का अंग हास्य अंग ही नहीं तो अंग हास कैसे होगा ना भी कोषापचय लक्षण व्यय संभवती राजा तो बैठा है उसका धर्म समाप्त हो गया कोश अपचय समाप्त है इसी प्रकार ब्रह्म का कोई समाप्त हो जाए ऐसा नहीं है नहीं, कुछ यही नहीं कोशाद कुछ, कुछ ब्रह्म से बिना कुछ यही नहीं ना गुण द्वार का अगुणत्वा तो सर्वात्मक तो चुण का गुण समाप्त हो जाएगा गुण खत्म हो जाएगा किंतु गुण हो तो गुण समाप्त हो जाएगा ब्रह्म तो अगुण है सर्वात्मक टीका में दिया अगुणत्वादी उपसर्जन रहित्वाद्वित अर्थ गुण है को गुण कहते अगुणत्वा तो मतलब उपसर्जन को नहीं है उपसर्जन रहित सर्वात्मकत्वाच गुण कुछ उपसर्जन द्रव्य प्रधान उसे गुण होता है गौण रूप से रहता है ये उपसर्जन वस्तु के अभाव होने से कहीं व्यय होता है किंतु यहाँ ऐसे नहीं है शुद्ध ब्रह्म से अतिरिक्त द्वितीय कुछ भी नहीं है गुण द्वारा के भी व्यय नहीं होगा गुणों का अर्थ उपसर्जन गौण कोई है ही नहीं मुख्य है कि शुद्ध ब्रह्म उससे अतिरिक्त जितने गुण होते हैं गुण इसलिए कहा गया द्रव्य प्रधान उसमें गुण आश्रित तो होता है द्रव्य का दिन होता है वो तो गौण होता है द्रव्य प्रदान होता है इसमें कोई उपसर्जन है नहीं गुण कर्म जाति कुछ नहीं और सर्वात्मकत्वाच सर्वात्मक उसे हानि कुछ व्यय नहीं होगा ठीक है में दिया सर्वात्मकत्वाचित हेय से अतिरिक्त अभावच हेय त्याज्य अतिरिक्त कुछ ही नहीं सर्वात्मक ब्रह्म इसलिए उसका कोई विनाश आज कुछ नहीं सर्वात्मक नित्य है यदक्षण भूतयोनि भूताना कारण भूतयोनि भूताना योनि कारण योन कारण पृथ्वी वावरजंगा जैसे थाबर जंगों का कारण पृथ्वी इसी प्रकार सारे भूतों का कारण ब्रह्म है परिपश्यती उसको जो जानते हैं यदूतोनी परिपश्यती धीरा सर्व आत्मूतर्व अक्षर पैपश्यति धीरा धीम्न तो विवेक पैरिश्य सर्वात्म के सर्वत सर्वस्य आत्मस्वूप सर्वस्य आत्मूतर्वर्देखते हैं सबके आत्मस्वे अक्षर हे ब्रह्म पश्य पीत पश्य पीत का सर्वत आत्मभूतम सर्वस्य अक्षर पश्यती धीरा धीरा क्या धीमत तो बुद्धिवाल विवेकिन टीका में दिया है अदृश्य टिप्पणी में विरोध पश्यती विरोधपरिजिहिर्षया धीरता परस्कती धीमत इधर कहते अदृश्य ज्ञान का विषय नहीं होता है इधर कहते परिपश्यती धीरा जो ज्ञान के विषय नहीं उसको देखते हैं जानते दृश्य नहीं है उसको दर्शन करते अदृश्य ब्रह्म का दर्शन परिपशन धीरा तो विरुद्ध होता है विरुद्ध परिहार करने के लिए कहते हैं यहाँ धीर सबका था मंत बुद्धिमान अर्थात चक्षुरादि इंद्र के द्वारा नहीं देखते बुद्धि से ग्रहण करते बुद्धि से ग्रहण करेंगे तो ज्ञान का विषय हो जाएगा इसे टीका में त्रिप्पणी में दिया वाक्योत्थया धिया व्यापनवंती वाक्योत्था धी वाक्यजन्य जो ज्ञान उसे उसको करते तो से से था। था व्याप्त करते वृत्ति की व्याप्ति है वृत्ति व्याप्तिर इष्टत्वाद इसलिए मनसे वा अनुद्रष्टव्यम दृश्यते तो अग्र बुद्धिया बुद्धि का विषय मनसे ज्ञान वृत्ति व्याप्तिर इष्टत्वाद वृत्तिव्याप्तिष्ट होने से और अदृश्यम अप्रमेय यमनते निषेध किया गया इसका अभिप्राय क्या है फल निषेधाद फल नहीं फलव्याप्ति नहीं वृत्ति व्याप्ति ब्रह्म में है फलव्याप्ति फलव्याप्ति नहीं है इसको कहती श्रुति कौन सी श्रुति ये अदृश्यम अप्रमेयम यन मनुषा न मनुते ये सब फलव्याप्ति का निषेधा और ज्ञम यामी परिपश्य धीरा तमेवे विदिता मृत्युमेती ये सब जितने ज्ञान प्रतिपादन करने वाली श्रुति स्मृति समर्थन करती है किसका वृत्ति व्याप्ति का ये धीमंत विवेकी विवेक उसका जान उसको जानते हैं ईद समम अक्षरम य विद्या अधिगम्यते थे सा परा समुदायत तो ये अक्षर का विशेषण बता दिया ऐसे जो गुण आदि हाथ पाद इंद्रिय रहित तो, सर्वगत विभुन है जिस विद्या से उसका ज्ञान होता है साद्या परा विद्या ही परा विद्या है ये समुदाय का अर्थ हुआ ओन मित्र शं वरुण शनो भवि